अभी दूसरा प्रश्न है वो ऐसा है कि वो तो एक मैं इस बारे में आपको कुछ समझा सकूँ इसलिए पूछा गया प्रश्न है कि हिंदू को मानते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने की कोई दरकार है ये काफ़ी नहीं है कि अपने धर्म के जो पुस्तक हैं उन्हीं को पढ़े मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी नहीं है किसी धर्म के लिए काफी नहीं है जब तक मैंने मेरे धर्म के जो पुस्तक है उसके साथ साथ दूसरे धर्म के जो पुस्तक हैं वो नहीं पढ़े हैं तो मुझको मेरा धर्म का पूरा पता नहीं चलता। मेरा धर्म की तुलना भी मैं नहीं कर सकता। मेरे धर्म में कितनी बुराइयां पड़ी है या तो कितना अच्छा पड़ा है उसका भी मुझको मुझको सीधा पटा नहीं चलने वाला है इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमेशा जिस जगह पे लोग अपना धर्म का संपूर्ण पालन करना चाहते हैं उनको दूसरे धर्मों में क्या लिखा है क्या कहा है वो सोचना ही पड़ता है देखना भी पड़ता है एक बात है कि आज कहो और आजकल के माने ये है कि करीब हजार बरस हो गए उससे भी शायद ज्यादा होगा या तो उसे कम कहो कि लोगों ने ये माना है कि हमारा ही धर्म सर्वोपरि है और दूसरे धर्म है वो सर्वोपरि तो क्या लेकिन वो झूठे हैं। यहाँ तक चले जाते हैं देशा के मैंने तो काफी लिखा भी है के ख्रिश्ची लोगों ने जो हमारे धर्मों को लानी की है उसकी निंदा की है उनके हाथों के पुस्तक जब मैं यहाँ छन्नवे के साल में आया था उस वक्त ले गया था मद्रास में मैंने वो पुस्तक खरीद किए थे मैं घूम रहा था उस उस समय में, में तो कोई मुझको कोई पहचानते ही नहीं थे तो निडर होकर जिस जगह पे जाना है चला जाता था और काफी पैदल ही घूमता था कोई मुझको तो, गर्मी तो काफ़ी लेटी है मद्रास में आप समझ सकेंगे वो गर्मी में उसको कोई उसका डर नहीं था तो मैं मध्यान में भी चला जाता था तो कोई भी डिपो आ गया तो यहाँ तो क्रिश्चन लिटरेचर डिपो था वहाँ चला गया था और वहाँ से पीछे मैंने पुस्तक खरीद ली तो वहाँ से मैंने यही देखा कि हिंदू धर्म की सिवाय सिवाय निंदा के कुछ दिखाए अगर वो चीज़ में जैसी की जैसी थी वो मान लूँ तो उसको तो हिंदू धर्म का त्याग ही करना चाहिए उस धर्म के प्रति मेरे दिल में घृणा पैदा होनी चाहिए लेकिन हो नहीं सकता था क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म के पुस्तक पढ़ के यहाँ आया था ना छनवे साल में आया तो छबे के साल से पहले तो तीन बरस मैंने वहाँ रह दिया था तीन बरस या तीन वर्ष से कुछ कम था दक्षिण अफ्रीका में और वहाँ तो उस समाने मैंने वकालत भी करता था तो जितने ख्रिस्टी धर्म की पुस्तक मिल सके मुसलमान धर्म के मिल सके हिंदू धर्म के वहाँ मिल सके वो सब मैंने पढ़ लिया था तो वह चला गया कि चलो ये देखे तो सही कि उसमें क्या है तो सब ऐसी बात लिखी गई थी इसी तरह से मैंने देखा है इस्लाम में भी इस्लाम में जब हिंदू धर्म के बारे में मैं कुछ देखता हूँ तो हिंदू धर्म के निंदा ऐसाई बन जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि नहीं बस धर्म तो सच्चा इस्लाम ही है धर्म तो सच्चा ख्रिस्ती मानते हैं है। ख्रिस्ती धर्म ही है और पीछे हिंदू क्यों उससे बाहर नहीं जाए तो हिंदू ने भी मानना शुरू कर दिया कि दुनिया में सबसे ऊंचा धर्म तो हिंदू है तो पीछे मुसलमान धर्म का ख्रिस्ती धर्म का जो कुछ लिखा जाए उसकी निंदा ही करना देखो इसमें इतनी अब है इस्लाम में इतनी अब है लेकिन कुछ अच्छा भी है है, तो उसके प्रति हम हम आदर करते हैं उसके प्रति अपनी आँखों को बंद कर देते हैं मौके पर तो का एक परम वाक्य है वचन है वो याद आता है कि उन्होंने तो क्या कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व चिन्ह करता हम गहर ही परीहरिवार तो वो मैं तो हर वक्त याद कर देता हूँ कि दुनिया में इस जगत में कोई भी चीज नहीं है जड़ या चेतन मानिए जरूर वस्तु तो है खुशी पड़ी है तो जड़ है। और चेतनमय तो सर्व प्राणियों की बात हो गई उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि जिसमें कुछ भी दोष न हो दोस्तों सब चीज में भरे ही है देखने के लिए शुरू करें कि दोष देखें तो बचे उसमें गुण देखने में ही नहीं आएंगे लेकिन कोई चीज ऐसी भी नहीं, जिसमें नहीं है जिसमें कुछ कुण नहीं रहता है कुंभ तो है तो तुलसीदास ने क्या कहा तो उसको तो जैसे हंस चलता है इसी तरीके से अगर वो संत है तो संत के मानी नहीं के सन्यासी संत के माननी वो भला आदमी है साधु पुरुष है साधु पुरुष है भगवा पिंडिया वो नहीं लेकिन जो भला की है तो ईश्वर का भक्त है वो जिस जगह पे जाएगा वह हंस की गति का अनुकरण करेगा इसलिए हंस के लिए माना जाता है कि वो दूध में से जो अमृत टोपी क्षीर है लाई है उसी को ले लेगा ले और पानी को छोड़ देगा इसी तरह से मलाई रूपी जो गुण पड़े हैं हरेक वस्तु में उसको ग्रहण करना और बाकी दोष है दोष रूपी जो विकार है उसको पानी रूपी विकार है उसको छोड़ देना चाहिए मैं मुझको तो लगता है कि यही वाक्य सब हिंदू के लिए काफी है कि उनको समझना ही चाहिए कोई धर्म ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको करोड़ों लोग मानने वाले पड़े हैं इसमें कुछ भी गुण न हो और सबके सब, सब दोष हों नहीं है ऐसा है की पीछे उसको क्या करना चाहिए? कि सब में से गुण है उसको खींच लेना खींच कर मैं क्या करूं कि मेरे धर्म में मैं उसको दाखिल कर लू तब मैं क्या कर लेता हू? कि मेरा धर्म का मैं विकास कर लेता हूं उसको विस्तुत कर लेता हूँ पीछे मेरे दिल में किसी की घृणा नहीं होती क्यों नहीं होती की मैं नहीं चाहता हूँ की मेरे लिए कोई भी घृणा करे अगर चे मेरे में भी दोस्तों तो भी मैं ये चाहूंगा ना के जगत मेरे प्रति उदास और मेरे में कुछ है तो मेरे पास से ले लें आप मान लिया कि मेरी सेवा सेवा ग्रहण करते हैं लेकिन आप समझ लें कि वो तो वो दूषित तो वर्ष आदमी है उसमें तो इतने दोष भरे वो गुस्सा कर लेता है वो तो विकार ही लेता है वो तो बहुत खा लेता है कई भी दोष जो दोषी देखने के आदमी चलेगा तो वो दोष देखेगा और ऐसे मेरे पास आ जाते हैं सन्यासी लोग भी आते हैं क्या करता है तो क्या करता है मैं खाता था तो खाटा था मुसलमान के घर में बेशक डबल रोटी खाता है ये हिंड, ये हिंदू धर्म तेरा है तो वैसे दूसरी बातों तो में छोड़ देता हूँ तो इस तरीके से लोग पड़े हैं वो कहीं लेकिन दूसरे लोग ऐसे भी पड़े हैं कैसे भी भला हो बुरा हो लेकिन कुछ तो सेवा करता है तो उसकी सेवा हम लेते ही रहे तो तो आपका काम चलता है मेरा भी काम चलता है लेकिन मेरा दोष ही देखते रहे तो पिछय मेरा काम चलता नहीं है आपका भी नहीं चलता है इसी तरह से संसार भर में चलता है कि हम सब का गुण है उसको ग्रहण करें और दोष को छोड़ दें और क्यूँ हम कुरान शरीफ पढ़े क्यों हम बाइबल पढ़े क्यों हम जिंदा बिस्तर क्योंकि वो तीनों तीनों कोम के आदमी यहाँ पढ़े हैं या काफी पारसी पड़े, हैं तो क्या पारसी के धर्म पुस्तक को हम देखें नहीं तब हम उनके दोष तो उनके हैं नहीं मुसलमान इतने करोड़ों की आबादी में पड़े हैं तो मुसलमान के साथ अगर हमको दोस्ती करना है तो मुसलमान धर्म में क्या लिखा है मुझे क्या दरकार है कि मुसलमान वो करते हैं कि नहीं पारसी करते हैं कि नहीं नहीं अगर उनके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ तो मुझको तो जान ही लेना चाहिए इसी तरह से मैं मुसलमानों को कहूंगा पारसी को कहूंगा लेकिन दोनों को मैं तो छोड़ दूँ मेरा देख लू तो इसलिए उसले हाथ से भी मेरा धर्म हो जाता है कि मैं सब धर्मों का का का पठन पाठन कर लूँ और उसमें से जो अच्छी चीज उसका मैं ग्रहण कर ली तब मैं दुनिया के सामने अच्छी तरह से रह सकता हूँ और मेरा धर्म को हमेशा में साफ रख सकता हूँ जो दोष उसमें पाता हूँ वो दोषों को मैं निकाल दो इसलिए मैं कहूँगा कि वो कुछ दो आदमी का धर्म है ऐसा नहीं है सब का धर्म है कि दूसरे धर्म है उसमें से जो अच्छा है वो उत्पाद है एक बात रह जाए तो पर धर्मी दुष्ट है तो क्या करें तो हिंदू धर्म कहा कम दुष्ट है हिंदू धर्म दुष्ट है इसलिए उनका धर्म जो है वो तो दुष्ट होता नहीं है दोष्टो धर्म तो हर एक धर्म में अच्छे भी रहते हैं बुरे भी लोग रहते हैं इसी तरह से हर एक धर्म में ऐसे होते हैं लेकिन उनके उन उस धर्म को पालन करने वाले जो आदमी पड़े हैं उनका दोष देख उनका उनका धर्म की हम निंदा न करें और मेटो तो के उनकी भी निंदा न करें उसमें भी जो कुछ भी गुण है उसको हम ग्रहण कर ले तो हमारा काम चलता है इसलिए जो पहला प्रश्न का उत्तर देने में मैंने कहा कि हमारे हमारे में अगर सच्ची बात दूरी है सच्ची ताकत हमारे में पड़ी है मान हमारे में सच्ची शांति अहिंसा है और सच्चा हक है तो पीछे हमारे किसी का डर रखने की आवश्यकता नहीं देती और हम एक एक वचन बोलेंगे वो भी हम तुलना करके बोलने वाले हैं तो हमारा रास्ता जा सीधा हो जाता है